मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। हे माधव मेरे दोस्त कैसे हो तुम? अरे विष्णु मैं ठीक हूँ यार तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ विष्णु बोलो क्या बात है? देखो माधव मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें तो पता ही है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 मैं इस गुलक की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मैं इसमें से अपना हिस्सा लूँगा। विष्णु से चोरी छुपे माधव उस गुलक से पैसे निकाल रहा था। वह हर दिन गुलक से पैसे निकालता और फिर गुलक विष्णु को सौंप देता और घर चला जाता था।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 अगर विष्णु ने मुझे ये नौकरी नहीं दी होती, मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा होता। मेरा परिवार कितना गरीब है। इस नौकरी के बिना मैं क्या करूँगा? मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब से मैं वफादारी के साथ अपने दोस्त विष्णु के लिए काम करूँगा। विष्णु माधव से बहुत खुश था, क्योंक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 दूसरी ने बुट्टे को भूना और तीसरी ने बुट्टे पर नीम्बू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया बाद में उन्होंने उसे बेच कर पैसे कमाए हाला कि ये महेंगा था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 काम करना शुरू करो हमें आज ही सौ घड़े चाहिए करमचारियों को अपना काम शुरू करना है मगर मगर साहिप सौ घड़े कि एक सिपाही से सवाल मत करो कि राजेश अब बहुत परिशान हो गया था